मेरे प्रिय आत्मा मैं सोचता था रास्ते में आपसे क्या कहूँ और मुझे ख्याल आया कि उन थोड़ी सी बातों के संबंध में आपसे कहना उपयोग का होगा जो मनुष्य को सत्य के पाने के लिए भूमिका बन सकती है और इसलिए मेरी उत्सुकता है कि सत्य को पाने की भूमिका आपकी निर्मित हो क्योंकि उसके बिना न तो आपको जीवन का कोई आनंद अनुभव होगा न आपको जीवन मिलेगा और ना आप परिचित हो पाएंगे उस संगीत से जो सारे जगत में सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है को पाए बिना कोई मनुष्य न तो शांति को पा सकता है और न धन्यता को पा सकता है हमारे भीतर जितनी पीड़ा और जितना दुख है जितनी परेशानी और जितना असंतोष है जितना संताप है उसका एक ही कारण है उसकी एक ही वजह है और वो ये है कि हमें अपनी सत्ता का अपने स्वरूप का कोई बोध नहीं है जिस व्यक्ति को अपनी सत्ता का ही कोई बोध ना हो वो अपने जीवन को व्यवस्थित करने में सफल नहीं हो सकता है और जिसे इस बात का पता ना हो कि कौन उसके भीतर है उसकी सारी दिशाएं भ्रमित हो जाती है उसके सारे रास्ते खो जाते हैं उसके चलने में कोई अर्थ नहीं रह जाता और उसके जीवन के अंत में वो किसी मंजिल पर किसी गंतव्य पर नहीं पहुंच पाता है इसलिए तो मैंने ठीक समझा कि कुछ उन बातों के संबंध में आपसे कहूं जो सत्य को पाने के लिए भूमिका और सीढ़ियां बन सकती है सबसे पहली बात तो ये कहने जरूरी है कि हमने से बहुत कम लोग होंगे जो सत्य को पाना चाहते हो और जो नहीं पाना चाहते उन्हें इस दुनिया में कोई भी सत्य देने में समर्थ नहीं हो सकता है चाहे आपके करीब से महावीर निकल जाएं और चाहे आपके पड़ोस में क्राइस्ट और कृष्ण ठहर जाएं तो भी अगर आपके भीतर प्यास नहीं है तो सत्य आपको उपलब्ध नहीं हो सकता है अगर मैं कुएं पर भी खड़ा हो जाऊ और मुझे प्यास न हो तो कुएं का पानी मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा पानी उसे दिखाई पड़ता है जिसे प्यास हो पानी केवल उसे दिखाई पड़ता है जिसे प्यास हो जिसे प्यास न हो उसे पानी भी दिखाई नहीं पड़ता और पानी की सार्थकता भी उसे ही ज्ञात होगी जिसके पास प्यास है और जितनी गहरी प्यास होगी पानी में उतना ही अर्थ प्रकट हो जाता है सत्य के पास भी यही है जो जानते हैं उनका अनुभव यह है कि हम सारे लोग सत्य के करीब खड़े हैं जो जानते हैं उनकी यह है हम सारे लोग सत्य के कुएं पर खड़े हैं लेकिन हमें प्यास नहीं है और जिसे प्यास नहीं है उसे उपलब्ध नहीं हो सकती जो हमारी बिल्कुल पीछे के पीछे हो जो हमारे हाथ के करीब हो लेकिन अगर प्यास ना हो वो भी हमें दिखाई नहीं पड़ेगा सत्य बहुत निकट है सत्य से ज्यादा निकट और कोई बात नहीं हो सकती लेकिन प्यास न हो तो सत्य सबसे ज्यादा दूर हो जाता है प्यास न हो तो सत्य और हमारे बीच इतना बड़ा फासला हो जाता है जिसे पार करना मुश्किल है और प्यास हो तो कोई फासला नहीं रह जाता और अगर प्यास पूरी तरह पैदा हो जाए तो सत्य हाथ बढ़ाते ही उपलब्ध हो जाता है एक गाँव में जहाँ कोई हजार लोग रहते थे एक बहुत बड़े सदगुरु का निकलना हुआ था उस गांव के एक व्यक्ति ने आके उनको कहा आप इतने लोगों को सत्य के संबंध में समझाते हैं इतने लोगों को मोक्ष के संबंध में बताते हैं कितने लोगों को मोक्ष उपलब्ध हुआ है कितने लोगों को सत्य मिला उस फकीर ने कहा एक काम करो कल सुबह तुम आना और फिर हम उत्तर देंगे वो कल सुबह आया उस फकीर ने कहा तुम गांव में जाओ और सारे लोगों से पूछना कि कौन व्यक्ति क्या चा चाहता है और एक फेरिस्ट बना के मेरे पास आ जाना है वो आदमी में गया हजार लोग वहाँ रहते थे उसने सुबह से सांझ तक एक एक आदमी को मिलकर पूछा कि तुम्हारी आकांक्षा क्या है और सांझ को वो पूरी फेरिस्त बना के आया उस फकीर ने पूछा इस फेरिस्त में कोई आदमी सत्य को भी चाहता है उसमें एक भी आदमी नहीं था जो सत्य को चाहता हो धन को चाहने वाले थे यश को चाहने वाले थे पुत्र पुत्रियों को चाहने वाले थे और सारे चाहने वाले थे उन हजार लोगों में से एक ने भी नहीं लिखा था कि मैं सत्य को चाहता हूं तो फकीर ने कहा अगर लोग सत्य को ना चाहते हो तो सत्य उन्हें दिया नहीं जा सकता है सत्य किसी को भी दिया नहीं जा सकता है स्मरण रखिए मैं आपको पानी तो दे सकता हूँ लेकिन प्यास कैसे दूंगा और पानी अगर दे भी दूं और प्यास ना हो तो उस पानी में अर्थ क्या होगा दुनिया में बहुत लोगों ने जिन्होंने जाना है अपनी बात कही है लेकिन उनकी बात पानी है आप में प्यास हो तो उसमें अर्थ होगा आप में प्यास न तो हो तो व्यर्थ हो जाएगी सत्य की जिज्ञासा में पहली तरफ है प्यास होनी चाहिए और प्यास का पता कैसे चलेगा अगर एक मरुस्थल में मुझे छोड़ दिया जाए तो सूरत जो से सतता हो और पानी कहीं दिखाई ना पड़ता हो और मैं प्यास से तड़पने लगू मैं प्यास से इतना व्याकुल हो जाऊं कि कोई आके मुझसे कहे कि हम पानी तो देते हैं लेकिन पानी जीवन के मूल्य पर देंगे हम पानी देंगे लेकिन बाद में जीवन ले लेंगे तो मैं पानी लेना पसंद करूंगा या जीवन बचाना मैं पानी ले लूंगा और जीवन खो दूंगा प्यास तब पूरी होती है जब हम उसके लिए जीवन भी देने को तैयार होंगे तो अकेली प्यास की काफी नहीं इतनी प्यार हम उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हो तो सत्य उपलब्ध होता है सत्य बहुत सस्ती बात नहीं है असल में जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो सस्ता नहीं हो सकता और सत्य एक अर्थ में किसी भी मूल्य पर नहीं पाया जा सकता है सिवाय जीवन दिए महावीर के समय में बिंबिसार नाम के राजा ने उनसे जाके कहा था बिंबिसार ने महावीर को कहा मैं सत्य को उपलब्ध करना चाहता हूं और आप जानते हैं मैंने दूर दूर तक की यात्राएं की हैं और दूर दूर तक मैंने विजय की पताकाएं फैला दी हैं जहां तक मुझे ख्याल जाता है वहां तक मेरा राज्य फैल गया है तो आप मेरी शक्ति से तो परिचित ही होंगे अब मैं सत्य भी पाना चाहता हूँ मैंने सुना है अकेली संपत्ति और अकेले राज्य के पालने से शांति नहीं मिलती तो अब मैं सत्य भी पाना चाहता हूँ तो मुझे क्या देना होगा सत्य पाने के लिए मुझे क्या देना होगा महावीर ने कहा तेरे ही गांव में एक अत्यंत साधारण मनुष्य रहता है तू उसके पास जा और उस मनुष्य से कहना कि अपना एक ध्यान का जो पुण्य है वो मुझे दे दे एक ध्यान का पुण्य एक सामायिक का पुण्य एक समाधि का पुण्य और जो मूल वो मांगे दे देना वो बिंबिसार गया साधारण नागरिक कहा जो चाहते हो ले लो मुझे तुम्हारे एक ध्यान का पुण्य चाहिए वो बहुत हैरान हुआ उसने कहा बड़ी मुश्किल है मैं अपने प्राण दे सकता हूँ लेकिन अपना ध्यान नहीं दे सकता इसलिए नहीं की मैं नहीं देना चाहता इसलिए देने का कोई उपाय नहीं है मैं अपने प्राण दे सकता हूं लेकिन अपना ध्यान नहीं दे सकता इसलिए नहीं नहीं देना चाहता बल्कि इसलिए कि देने का कोई उपाय नहीं है मैं आपको प्रेम तो कर सकता हूं लेकिन अपना प्रेम नहीं दे सकता मैं वो क्षमता नहीं दे सकता आपको कि आप प्रेम करने लगे कोई व्यक्ति अपने आनंद की ज्योति तो आपके ऊपर फेंक सकता है लेकिन अपना आनंद नहीं दे सकता की आप आनंदित हो जाए दिया आपको प्रकाशित तो कर सकता है लेकिन आपके भीतर जाके दिया नहीं बन सकता कुछ है जो नहीं दिया जा सकता और जो नहीं दिया जा सकता वही मूल्यवान है जो दिया जा सकता है वो दो कौड़ी का है इस जगत में दो ही तरह की चीजें हैं, एक वे चीजें हैं जो दी जा सकती हैं, जो बाजार में बेची जा सकती है जिनको खरीदा जा सकता है जिनको बेचा जा सकता है जिनका कोई मूल्य निर्धारित हो सकता है कमोडिटी सामग्रियां हैं वस्तुएं हैं और एक और तरह की भी चीजें हैं जिनका कोई बाजार नहीं हो सकता जिनको दिया नहीं जा सकता जिनको बांटा नहीं जा सकता जिनको खरीदा नहीं जा सकता बस दो ही तरह की चीजें हैं दुनिया में जो पहली तरह की चीजों में अपने जीवन को गंवा देता है वो बिल्कुल व्यस्त गवा देता है जो दूसरी तरह की चीजों को पैदा करने में लगा है वो संपदा को उपलब्ध होगा वो संपत्ति को उपलब्ध होगा उसे कुछ मिलेगा उसे कोई आधार मिलेगा और कोई आनंद और कोई आलोक को उपलब्ध होगा पहली तरह की चीजों को हम वस्तुएं कहते हैं दूसरी तरह की चीजों को हम अनुभूतियां कहते हैं धर्म का संबंध वस्तुओं से नहीं अनुभूतिया होते है धर्म का संबंध अनुभूतियों से है अनुभूतियां भी कमाई जाती हैं और उस छोटे से साधक ने बिंदसार को कहा मैं अपने प्राण से दूंगी लेकिन अपनी अनुभूति कैसे दूँ? तो महावीर पे ही जाके पूछना उसका क्या मूल्य है मैं मूल्य कैसे बताऊंगा बिंदसार वापस लौट गया उसे समझ में आया उसे ख्याल में आया कुछ बातें ऐसी हैं जो शक्ति से उपलब्ध नहीं हो सकती शक्ति उसके पास बहुत थी बहुत उसके पास सत्य बड़े राज्य जीते थे और तब उसे पता पड़ा कि राज्यों के जीतने से भी कोई बड़ी जीत हो सकती है जिनको कि जिसने राज्यों को जीता वो भी जीतने में समझ नहीं मालूम होता और उसे लगा कि मेरी सारी शक्ति गर्व है, एक व्यक्ति के ध्यान को मैं छीन सकता ऐसा ही फिर दोबारा हुआ एक दूसरा बादशाह भारत आया सिकंदर जब वो भारत से वापिस सौंपने लगा तो उसके मित्रों ने उसके यूनान में कहा था एक सन्यासी को भारत से लेते आना था कि हम देखें कि सन्यासी कैसा होता है और सारी चीजें तुम लूट के लाओगे एक सन्यासी को भी लूट लाना सिकंदर जब सारी लूट का सामान लेके लौटने लगा और सैकड़ों मील उसका कातिला था जिसमें जो भी बहुमूल्य से भारत में दिखाई दिया उसे वो लाट के ले जा रहा था तब अंतिम सीमा को उसे याद आया एक सन्यासी रह गया सन्यासी का कोई ख्याल नहीं आया उसने गांव के लोगों को बुला के पूछा यहाँ कोई आस पास सन्यासी है मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ गांव में एक दर्ज ने कहा सन्यासी तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन जिनको तुम लूट सको जिनको तुम ले जा सको समझना कि वो सन्यासी नहीं है क्योंकि सन्यासी को ले जाना मुश्किल है सिकंदर बोला तुम्हें मेरी ताकत का पता नहीं मैं अगर हिमालय को कहूंगी चलो तो हिमालय को मेरे साथ चलना होगा अगर मैं पूरे मुल्क को कहूँ की चलो यूनान तो इस पूरे को एक कोने से दूसरे कोनेता नहीं अभी तुम्हें वो जीती है जो हार जाती है मुकाबला नहीं हुआ जो हार जानते ही नहीं खैर खोज की गई और थोड़े ही पासले पर एक पहाड़ और नदी के किनारे एक सन्यासी का पता चला जो वर्षो से बाहर था सिकंदर ने अपने सिपाही भेजे उन सिपाहियों ने जाकर उस साधु को कहा महान महानिकंदर की आज्ञा है कि हमारे साथ चलो यूनान बहुत सुख सुविधा तुम्हें देंगे कोई अड़चन ना होगी कोई कोई किसी तरह की तुम्हें परेशानी ना होगी शाही मेहमान तुम रहोगे वो सन्यासी बोला वो सन्यासी बोला तुम्हें शायद पता नहीं हम उसको कहते हैं जिसने सेवाएं अपने और सबकी आज्ञाएं मानना छोड़ दिया ने कहा तुम्हें शायद पता नहीं सन्यासी हम उसे कहते हैं जिसने सेवाएं अपने और सबकी आज्ञाएं मानना छोड़ दिया सिकंदर को कहना यहाँ कोई आज्ञा प्रवेश नहीं कर सकती वे सिपाही बोले तुम्हें तो सिकंदर का शायद पता नहीं है अगर तुम ऐसे न गए तो तलवार के बल ले जाए जाओगे उस सन्यासी ने कहा तुम सिकंदर को ही भेज दो और सिकंदर नंगी तलवार लेके गया और उस, उस सन्यासी को कहा क्या विचार है मेरे पीछे चलते हैं वो सन्यासी बोला हम तो केवल अपने ही पीछे चलने के आगे थे सिकंदर ने कहा इसका परिणाम बुरा होगा उस सन्यासी ने कहा जिसको तुम चोट पहुंचा सकते हो उसका हम त्याग कर चुके थे। सन्यासी ने कहा जिसको तुम चोट पहुंचा सकते हो उसका हम त्याग कर चुके थे। सिकंदर ने कहा परिणाम मृत्यु होगा सन्यासी ने कहा जो मर जाता है उसे हमने समझ लिया कि वो हमारा होना नहीं है और जिसे तलवार काट सके और जिसे आग जला सके वो हमारी सत्ता नहीं हम उससे पीछे हट गए और अगर तुम्हारी मर्जी हो तो काटो तुम भी देखोगे सिर को गिरते हुए और हम भी देखेंगे ना? तुम भी देखोगे सिर को गिरते हुए और हम भी देखेंगे क्योंकि जो हमारा प्राण है जो हमारी आत्मा है वो इसके पीछे है और इसकी साक्षी हो सकती है सिकंदर की म्यान उठी उसकी सलवार म्यान के भीतर चली गई उसने अपने सैनिकों से कहा वापस लौट चलो सन्यासी को ले जाना कठिन उस सन्यासी ने वक्त सन्यासी को सन्यासी को मार डालना तो आसान है सन्यासी को जीतना संभव नहीं है सिकंदर जब वापस पहुंचा उसके मित्रों ने पूछा सन्यासी को लाए गए वो बोला सारा संसार ला सकता था सन्यासी को लाने की बात मत कहो और एक जगह एक साधन शकीर के पास जाके पता चला कि मेरी सारी शक्ति दो की है ऐसा ही को पता चला उस दिन की उसकी सारी शक्ति व्यर्थ है संसार की वस्तुएं शक्ति से पाए जाती हैं और जिनको मैंने अनुभूतियां कही वो शक्ति से नहीं शांति से पाए जाती है वस्तुए शक्ति से, से, से उपलब्ध होती है अनुभूतियां शांति से उपलब्ध होती है जिसकी शक्ति पर आस्था है वो केवल वस्तुओं को इकट्ठा कर पाएगा और जिसकी शांति पर आता है वो अनुभूतियों को भी उपलब्ध हो जाता है स्मरण इस रथे इसका अर्थ हुआ कि शांति की शक्ति से भी बड़ी शक्ति है कि शांति शक्ति से भी बड़ी शक्ति है सबसे बड़े शक्तिशाली वेहें जिन्हें आप अपनी शक्ति दिखाने के लिए प्रलोभित नहीं कर सकते सबसे बड़े शक्तिशाली वेहें जिन्हें आप शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उत्तेजित नहीं कर सकते सबसे बड़े शक्तिशाली हैं जो सीमा तक शांत हो गए हैं तो उन्हें अशांत करने का उपाय संसार के हाथ में कोई भी नहीं रह जाता है शांति अद्भुत शक्ति है एक बहुत दूसरे लोक की शक्ति है और शांति भूमिका है सबसे को की जो शांत नहीं है उस सत्य को नहीं पा है तो पहली बात है सत्य को पाने की प्यास चाहिए दूसरी बात है सत्य को पाने के लिए शक्ति की निष्ठा छोड़कर शांति की श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए शक्ति की निष्ठा हम सबके भीतर है वास्तनाएं शक्ति मांगती हैं, आत्मा शांति मांगती है और जो जितना शक्ति को जुटाने में लगा है वो स्मरण रखे वो उतना आत्मा से दूर होता चला जाए और जो जितना शांति को जुटाता है वो उतना ही आत्मा के करीब आने लगता है शांति कैसे जुटाई जा सकती है शांति कैसे पैदा हो सकती है शांति के पैदा करने के कोई चार सूत्र मैं आपसे कहना चाहूंगा जो व्यक्ति शांत होना चाहता हो जो उस अद्भुत शक्ति को उत्पन्न करना चाहता हो जिसको मैं शांति कह रहा हूँ जिसे अनुभूतियों के जगत में प्रवेश करना हो वस्तुओं के जगत को छोड़कर जिसके जीवन में वस्तुओं की कामना छोड़कर अनुभूतियों की कामना उत्पन्न हो गई हो जिसकी वासना ने बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर का रुख अपना लिया हो आस को मैं लेटा था कुछ मित्र मेरे पास थे उनको मैं एक कहानी कहा एक अद्भुत कहानी उनको मैं कहता था वो मुझे स्मरण आई एक बहुत बड़े मुसलमान बादशाह के पास एक व्यक्ति ने जाकर उसके एक मित्र ने जाकर कहा मुझे आपका एक घोड़ा चाहिए राजा ने अपने अस्तबल में जाकर कहा सबसे जो बढ़िया घोड़ा है वो मैं तुम्हें देता हूँ वो जो पीला घोड़ा है उसे तुम ले लो उसे ले जाओ वार्ड ने बोला उस घोड़े को ले जाने में मैं समर्थ नहीं उस घोड़े के बाबत मैंने सुन रखा है वो घोड़ा बहुत खतरनाक है क्योंकि जब उस पर कोई सवार बैठता तो घोड़ा उल्टा चलता है वो पीछे की तरफ भागता है ऐसे घोड़े पे बैठ के कोई कहीं भी नहीं पहुंच सकता और राजा बोला जो समझदार है वो एक घोड़े पे भी बैठ के वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं उस आदमी ने कहा लेकिन कैसे उस राजा ने कहा वे अपने घर की तरफ घोड़े की पूछ कर लेंगे उन्हें जहां जाना है वे वहां घोड़े की पूछ कर लेंगे और पहुंच जाएंगे ये मैं इसलिए कह रहा हूं मनुष्य के भीतर जो वासना है वो वही घोड़ा है जो उल्टा भागता है जहाँ आप जाना चाहते हैं उससे उल्टा जाता है लेकिन जो समझदार है वो वासना को उल्टा कर लेते हैं और उसकी पूछ आत्मा की तरफ कर लेते हैं शक्ति की जो खोज है ये उस घोड़े का मुंह गंतव्य की तरफ रखना है और शांति की जो खोज है घोड़े को उल्टा कर लेना है जो लोग वस्तुओं की खोज और तलाश में लगे हैं वे अगर उसी खोज और तलाश को अनुभूतियों की दिशा में परिवर्तित कर दें, उनका जीवन बदल जाएगा वे साधारण मनुष्य से परिणित होकर असाधारण दिव्य जीवन में परिणत हो जाएंगे कब्य पार्थिव न रह के भागवत हो जाएंगे तब वे पदार्थों की दुनिया के हिस्से न होकर आत्मा की दुनिया के आत्मा के जगत के हिस्से हो जाएंगे ये चार सूत्रों से संभव हो सकता है उन चार सूत्रों को मैं आपसे कहूँ पहला सूत्र है उस व्यक्ति के लिए जो शांत होना चाहता है और वे सूत्र वही है कि अगर उनके विपरीत उपयोग करें तो वही सूत्र शक्ति के स्रोत हो जाएंगे जिस व्यक्ति को शक्ति पानी है उसका सूत्र है अहंकार पूर्ण जीवन जो व्यक्ति शक्ति की खोज कर रहा है उसे अपनी अहंका को जगाना होगा उसकी जितनी अहंका प्रकट होगी जितना इगो जितना दम्भ प्रगाह होगा उतनी शक्ति को वो इकट्ठा कर सकेगा अगर किसी व्यक्ति को शक्ति खोजनी है तो उसे अहंकार का पोषण करना होगा और सोए अहंकार को जगाना होगा जितना तीव्र अहंकार होगा उतनी शक्ति के जगत में विजय की जा सकती है इसलिए जो बड़े अहंकारी थे इतिहास उन्हें बड़ा विजेता कहता है इसलिए जो बड़े अहंकारी थे इतिहास उन्हें यशस्वी कहता है इसलिए जो बड़े अहंकारी थे वो बड़े पदों पर पहुंचे बड़ी प्रतिष्ठा पर बड़े राज्यों पर लेकिन अहंकार की दौड़ का खतरा एक ही है अहंकार मृत्यु के सामने गल जाता और नष्ट हो जाता है और मृत्यु सारी खोल को उघाड़ के रख देती है कि शक्ति की दौड़ व्यर्थ हो गई क्योंकि मृत्यु अहंकार को तो ही छीन लेती है जिस अहंकार के केंद्र पर सारी शक्तियां इकट्ठी होती है फिर तो उस केंद्र से के टूटते ही विलीन हो जाती है इसलिए जितना शक्तिशाली मनुष्य होगा उतना ही मृत्यु से डरता है इसलिए जितने बड़े पद पर कोई व्यक्ति होगा उतना ही मृत्यु से भयभीत होता है इतनी ही जितनी उसके अहंकार का विस्तार होगा उतनी ही मृत्यु का भय गहरा उसके भीतर हो जाता है इसके विपरीत जो शांति का खोजी है उसे निरअहकार चलिया को उत्पन्न करना होता है उसे अपने भीतर अहंकार के जितने भी रूप पल्लबित होते हों, उन्हें पानी देना बंद कर देना होता है और जो बीज अंकुरित होते हैं उन्हें रोशनी देना बंद कर देना होता है उसे अपने भीतर स्पष्ट बोध रखना होता है कि चरिया अहंकार के प्रदान करने का माध्यम ना बन जाए और हम इस तरह ना कि हमारा अहंकार निरंतर प्रदार से प्रदार होता जाए उसे अहंकार को छीन और विलीन करना होता है अहंकार पूर्ण चर्या शक्ति की दिशा में ले जाती है अहंकार शून्य चर्या शांति की दिशा में जो शांति के लिए उत्सुक है उन्हें अहंकार को छोड़ने के लिए राजी होना होता है और क्या मैं आपसे कहू अहंकार से बड़ी क्या कोई अशांति है क्या अहंकार से बड़ी कोई अशांति है अपने भीतर खोजे उठने में बैठने में जागने में देखे क्या अहंकार से गहरी कोई अशांति है तो वहाँ दिखाई पड़ेगा जितना अहंकार है उतनी ही अशांति है जितना अहंकार तीव्र है उतनी तीव्र अशांति है जो निर अहंकारी है उन्हें अशांत होने का कारण ही विलीन हो जाता है बुद्ध एक गांव से निकले थे कुछ लोगों ने उन्हें आके दी अपमान किया जब वे गालियां दे चुके और अपमान कर चुके तो बुद्ध ने कहा मित्रों क्या मैं जाऊं मुझे दूसरे गाँव पहुंचना है क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई क्या तुम ये तो न समझोगे की मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और जल्दी चला गया हम लोगों ने कहा क्या पागल थे ये बातें ना कि हमने गालियां दी हैं और अपमान किया है बुद्ध ने कहा जिस दिन से अहंकार गया तुम गाली दो लेकिन मुझको लगना मुश्किल क्योंकि जहां लगती थी वो तुम ही लगा सकते थे वो मेरा अहंकार था जो लगाता था गाली फेंकना तुम्हारे हाथ में है उस गाली का पड़ना मेरे ऊपर मेरे हाथ में है मेरे पास वो केंद्र तो चाहिए जहाँ वो चुप जाए वो केंद्र अहंकार है जहाँ सारे जगत की गालियां चुप जाती हैं, सारे जगत के अपमान जाते हैं। वो इस मेरे पास चाहिए। स्थल करें तुम बहुत गलत आदमी को गाली देने आ गए, बिल्कुल को, नॉन रिसेप्टिव आदमी के पास आ गए तुमने समय व्यर्थ खोया और भूल मत करना ऐसी गाली देनी हो तो उसे देना जो गाली लेता हो बुध का दस बारह वर्ष हुए हम गाली लेने में असमर्थ हो गए बहुत दुखी हैं और क्षमा चाहते हैं इतना समय तुम्हारा व्यर्थ खराब किया और हमें जल्दी कहीं पहुंचना है इसलिए इस बातचीत में ज्यादा भी नहीं पढ़ सकते जिसे कहीं पहुंचना हो वो व्यर्थ की बात में ज्यादा नहीं बढ़ सकता है तो बुद्ध ने कहा आज्ञा दे कि मैं जाऊं और स्मरण रखे आगे ऐसे गलत आदमी को गाली मत देना वो जो अहंकार का केन्द्र है वो जो स्थल है वो जो मैं का भाव है वो सारी अशांति का कारण है और जितनी अशांति होती है आदमी में उतना ही वो शक्ति का इच्छुक होता है क्योंकि शक्ति से वो अशांति की कमी को भरना चाहता है शक्ति से वो शांति की कमी को भरना चाहता है वो ये धोखा देना चाहता है अपने को कि मेरी शांति नहीं है कोई हर्ज नहीं मेरे पास शक्ति है और शक्ति से मैं सप्लीमेंट कर लूंगा पूर्ति कर लूंगा उस शांति की जो की नहीं है लेकिन ये पूर्ति नहीं हो सकती परमात्मा के जगत में कोई धोखा नहीं चल सकता है अनुभूतियों के जगत में कोई धोखा नहीं दिया जा सकता हम धोखा दूसरे को दे सकते हैं, अपने को धोखा देने का को कोई उपाय आज तक ईजाद नहीं हो सकता है वहाँ दो और दो चार ही होते हैं, वहाँ दो और दो के पांच या तीन होने का कोई रास्ता नहीं है तो कोई कितनी ही शक्ति इकट्ठी कर ले अशांति बनी रहेगी और शांति की पूर्ति नहीं हो सकती हो भी कैसे सकती है शक्ति अशांति का लक्षण है अशांति की खोज है शांति तो बड़ी अलग बात है उसकी पूर्ति शक्ति से नहीं हो सकती है तो पहला पहला सूत्र है शांति के साधक के लिए कि वो अहंकार सुनचरिया को अपनाए कैसे अपनाएगा अहंकार शून्य चर्या को कैसे अपनाएगा बहुत लोग चेष्टा करके अपना लेते हैं बिना समझे बिना जाने एक आदमी हो सकता है कि कि ये अहंकार छोड़ देना है तो शक्ति छोड़ दे राज्य छोड़ दे समझ ले बड़ा राजा हो सम्राट हो वो ये सोच के की शक्ति छोड़ देनी है और शांत हो जाना है अहंकार शून्य उत्पन्न करनी है तो मैं राज्य छोड़ दू तो राज्य छोड़ के चला जाएगा लेकिन अगर ये राज्य अज्ञान में छोड़ा गया हो तो उसके मन में ये भाव उत्पन्न होने लगेगा मैं मैं वो व्यक्ति हूं जिसने इतने बड़े राज्य को छोड़ा और तब राज्य पाने से जो अहंकार पोषित होता था वही अहंकार राज्य छोड़ने से भी पोषित होता रहेगा उसका त्याग व्यर्थ हो जाएगा अज्ञान में किया गया त्याग कचरे में फीके गए फेंके गए हीरे की तरह है उसका कोई मतलब नहीं है त्याग से होती थी, उसी की होने लगती है मैंने सुना है एक मुसलमान फकीर एक बादशाह के साथ बचपन में मित्र था और एक ही मदरसे में वो पढ़े बादशाह बड़ा हुआ वो राजा के पद पर बैठा और वो फकीर हो गया दूसरा मित्र उसकी बड़ी ख्या वो नग्न रहने लगा उसने सब वस्त्र छोड़, उसने सारी वस्त्र ने छोड़ दी। दूर दूर उड़ गई और उसकी सुगंध अनेक अनेक अने देशों तक पहुंच गई फिर वो राजधानी में आया राजा ने सोचा मेरा मित्र आता है तो उसके स्वागत की व्यवस्था की सारे नगर को सजाया फूलों से और घो से और रास्तों पर कालीन बिछाए ताकि वो अपने फकीर मित्र का स्वागत कर सके रास्ते में फकीर को खबर मिली राजा अपनी धन दौलत दिखाने के लिए आयोजन कर रहा है और वो राजा तुम्हारा मित्र तुम्हें तुम्हें करना चाहता है कि कि दिखा दे कि तुम क्या हो आखिर एक नंगे फकीर और मैं क्या हूं यह भी तुम देख लो वो फकीर बोला ऐसा है तो हम भी दिखा देंगे की हम क्या है और जिस संख्या उसका आगमन हुआ सारी राजधानी सजी थी राजा स्वयं उसे लेने गया था उसके सारे सेनापति और सारे दरबारी लेने गए थे बहुमूल्य बहुमूल्यकालीन उस मार्ग पर बिछाए गए थे स्वागत था। आया और लोग देख के हैरान हुए। अभी तो कोई वर्षा भी न थी लेकिन उसके पैर घुटनों तक कीचड़ से भरे थे बहुमूल्यकालीनों पर कीचड़ भरे पैर चलने लगा जब वो महल की सीढ़िया चलता था तो राजा ने पूछा क्या मैं ये पूछने की भ्रष्टता करूँ तो ये इतने पैर चड़ से कैसे भिड़ गए अभी तो कोई वर्षा के दिन नहीं और कहीं रास्ते खराब नहीं है ये इतने पैर से कैसे भर गए फकीर बोला तुम अपनी अमीरी दिखाना चाहते हो रास्ते पर कालीन दिखा के हम अपनी फकीरी दिखाते हैं कालीनों पर कीचड़ भरे पैर चल के वो राजा बोला तब तो मुझमे और तुम में कोई अंतर नहीं मैं सोचता था की तुम बदल गए हो हम पुराने ही मित्र कोई बदलाहट नहीं गई वो अहंकार वहीं के वही बैठा हुआ है एक नंगे से नंगे फकीर में अहंकार उतनी हो सकता है इसलिए कोई इस धोखे में न रहे की शक्ति को मात्र छोड़ देने से निर्हंकार हो जाएगा निरअहकार तो वो होगा जिसकी शक्ति ज्ञान से विसर्जित होती है जो ज्ञान से छोड़ता है ज्ञान से अहंकार कैसे छूटेगा ज्ञान से अहंकार छूटता है और अकेले ज्ञान से छूटता है कभी यह विचार आपने नहीं किया होगा या आपके भीतर जो मैं की तरह बोलता है क्या है ये कौन है जो मैं है यह सच में कोई इकाई है या एक झूठा बोध है यह बिल्कुल झूठा बोध है इसकी कोई इकाई नहीं है कभी एकांश नाथ बनकर के भीतर उसे खोजें जो मैं है आपको मैं का कोई स्वर सुनाई नहीं पड़ेगा मैं का स्वर इसलिए सुनाई पड़ता है कि निरंतर समाज में घिरे रहने से और निरंतर भाषा के द्वारा मैं का उपयोग करने से और निरंतर तू का उपयोग करने से और निरंतर दूसरे में दूसरी इगो दूसरे अहंकारों के बीच घिरे रहने से आपको भी लगता है मैं हूं बचपन से एक नाम दे दिया जाता है और इस जगत में सबसे बड़ा खतरा उसी से हो जाता है हर आदमी को एक नाम दे दिया जाता है जबकि किसी आदमी का कोई नाम नहीं है नाम मनुष्य की सबसे खतरनाक इजादों में से एक है उसके बिना नहीं चल सकता था इसलिए करनी पड़ी लेकिन किसी आदमी का कोई नाम नहीं है स्मरण रख ले नाम बिल्कुल झूठी बात है और अगर कोई आपसे आपका नाम छीन ले तो क्या आपको पता चलेगा मैं आपका मैं आधा टूट जाए मेरे पास एक द्रग्ध आते थे उन्होंने कुछ मेरे पास आके ध्यान की साधना शुरू की आठ दस दिन बाद वो नहीं आए मैं पूछवाया कि कि क्या क्या हुआ मैं उनके घर गया कि क्या बात हो गई वे मुझसे बोले कि कृपा करके आप मेरे घर ना आए और ना मैं आपके घर आऊंगा अपना संबंध समाप्त हुआ वो बोला क्या दिक्कत हो गई क्या अड़चन हो गई वे बोले कि आपके प्रयोग को करने से बहुत खतरा हुआ एक रात में करके उठा मुझे अपना नाम भूल गया और मैं बहुत घबराने लगा हमें इतना इतनी मुझे कभी ना हुई थी सर्द रात की पसीने से चूर चूर हो गया और मुझे खोजू मेरा नाम न ना मिले और मैंने कहा ये क्या पागलपन हो रहा है अगर ये हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा मैं आपसे कहता हूँ अभी आप पागल हैं जब तक आपको अपना नाम असली मालूम होता है जब आपको पता चल जाए कि नाम बिल्कुल नकली है तो आप पागलपन के बाहर होंगे बिल्कुल झूठी बात है किसी का कोई नाम नहीं है नाम बिल्कुल काम चलाऊ बात है लेकिन हम उसको असली समझ लेते हैं। अगर मेरे नाम को कोई गाली दे तो मुझे लगेगा मुझे गाली दी है। अगर मुझे यह पता चल जाए कि मेरा कोई नाम नहीं है तो मैं समझूंगा कि किसी नाम को गाली दी मैं अलग खड़ा रह जाऊंगा गाली मांग कर पड़ेगी गांधी की चोट मुझे इसलिए लगती है नाम के साथ मेरी आइडेंटिटी है मेरा तादाद मेरा संबंध है मुझे लगता है, मेरा नाम मेरे नाम की वजह से वो दुख और पीड़ा है तो एक तो से ये कहूँ कि जिस अहंकार से मुक्त होना है उसे जानना होगा कि उसका कोई नाम नहीं है जब उसका कोई नाम ले तो उसे जानना चाहिए ये कांचलाव बात कह रहा है ये भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए कि मुझे बुला रहा है ये भ्रम इतना गहरा हो जाता है कि जागते तो जागते नींद में भी आप अपने नाम को नहीं भूलते और मैं कोई एक नाम लेके बुलाऊं तो वो आदमी उठाएगा बाकी लोग सोए रहेंगे अगर आपके घर के सामने कोई किसी दूसरे का नाम चिल्लाता रहे तो आपको नींद में सुनाई नहीं पड़ेगा आपका नाम चिल्ला है तो वो नाम का पागलपन केवल आपके जागने में नहीं आपके गहरे नींद तक में प्रविष्ट हो गया है। वो आपके प्राणों में धीरे धीरे प्रविष्ट होता जाता है और जिस जैसे आप उम्र में बड़े होते जाते हैं और आपके अनुभव बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे, वैसे नाम भीतर घुसने लगता है और नाम की जितनी जड़ें आपके भीतर फैल जाएंगी उतने अहंकार को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा जिस अहंकार को तोड़ना है उसे नाम से मुक्त होना होगा उसे ये मरण पूर्वक ध्यान रखना होगा कि नाम की गहराइया मेरे भीतर न बढ़े उसे ऐसे मौके देने होंगे अभी तो सोते में नाम सुनाई पड़ जाता है उसे ऐसे मौके देने होंगे कि जागे हुआ हो और कोई नाम ले और उसे पता न चले कि मेरा लिया अमेरिका का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ एडिशन पहले महायुद्ध में वहां कुछ राशन की व्यवस्था करनी पड़ी अमरीका में एडिशन का बहुत गरीब आदमी था उसके पास नौकर भी नहीं थे और उसकी, और उसकी, घर में और उसके और जो साथी थे वो बीमार था कोई साथी तो उसे खुद राशन लेने दुकान पर जाना पड़ा उसने अपना कार्ड तो जमा करवा दिया फिर जब उसका नंबर आया तो वहां से चिल्लाया गया थमरस अलवा एडिशन कौन है तो वो खड़ा रहा उन तो लोगों कहा कि कौन है ये एडिशन बोलते क्यों नहीं लाइन के आगे वही खड़ा था तो सब तो ये होगी ये याद भी होना चाहिए और एडिशन इधर उधर देखने लगा कि पता नहीं किसको बुलाते हैं पीछे एक आदमी ने कहा ये कैसा पागल आदमी है जो सामने खड़ा है यही याद नहीं एडिशन है मैं इसके पड़ोस में रहता हूँ एडिशन बोला ठीक याद दिलाया 20-25 साल से काम न पड़ने से नाम की कुछ ख्याल नहीं रहे ये होना चाहिए सोचे में अभी याद आ जाता है जागने में भी भूल जाना चाहिए 20-25 साल से मेरे माँ बाप को मरे बहुत दिन हो उसने कहा तो मुझे कोई एडिशन कहकर बुलाता नहीं मेरे पास विद्यार्थी होते हैं अपने अकेले कमरे में बैठा काम करता रहता हूँ इसलिए भूल गया क्षमा करे ये आदमी ठीक ही कहता होगा क्योंकि तो कोई और जवाब तो नहीं देता और मैं सामने हूँ ये जरूर नाम मेरे ही होना चाहिए ये हमें पागल मालूम होगा ये मुझे पागल नहीं मालूम होता ऐसे आदमी में अहंकार मुश्किल है ऐसे आदमी में दम भाई मुश्किल है तो नाम से नाम के प्रति जान जाना चाहिए एक बात दूसरी बात ये स्मरण रखने चाहिए कि जब हम अपने को मैं कहते हैं हम अपने को एक इकाई एक, एक एंजाइटी मान लेते हैं हम एक टुकड़ा मान लेते हैं इस जगत में कोई चीज टूटी हुई नहीं है मैं एक फूल से आपको परिचय कराऊं, मैं फूल के पास ले जाऊं। और आप कहेंगे फूल बहुत सुंदर है और आप उस फूल को प्रेम करने लगे तो मैं आपसे कहूंगा क्या सिर्फ फूल को ही प्रेम करिएगा उस डाल को नहीं जो फूल के पीछे है अगर आपका प्रेम सच्चा है और फूल आपको सुंदर मालूम हो रहा है तो फूल में थोड़ा प्रवेश करिए तो फूल कोई अकेला थोड़ी है फूल के भीतर घुसेंगे तो दाल मिलेगी दाल न हो तो फूल नहीं हो सकता और दाल के भीतर प्रवेश होंगे तो वृक्ष मिलेगा वृक्ष न हो तो दाल नहीं हो सकती और वृक्ष में भीतर प्रविष्ट होंगे तो अद्रश्य जड़े मिलेंगी जो दिखाई नहीं पड़ती वो ना हो तो वृक्ष नहीं हो सकता और अगर जड़ों में भी भीतर प्रविष्ट हो जाए तो भूमि मिलेगी प्रकाश मिलेगा सूर्य मिलेगा आकाश मिलेगा और तब पता चलेगा कि उस फूल के भीतर सूरज मौजूद है और तब पता चलेगा उस फूल के, भी के भीतर सारा ब्रह्मांड मौजूद है उस फूल को जो इकाई समझता है वो ना समझ है और जो अपने को भी इकाई समझ लेता है वो भी ना समझ है ये सारा का सारा जगत एक छोटे से बिंदु पर भी पूरा का पूरा स्पंदित हो रहा है एक छोटे से प्राण में भी ये सारा जगत स्पंदित हो रहा है यह असंभव है कि मेरे इस छोटे से प्राण में इस पूरे जगत का हाथ न हो मैं कहने का हक मुझे कहां रह जाता है अगर कहीं कोई परमात्मा है तो उससे छोड़ के मैं कहने का और कोई अधिकारी नहीं और जो मैं कहता है वो सबसे सब बड़ा कुफ्र सबसे बड़ा पाप करता है एक फकीर एक गांव से एक दफा गुजरा तो उसने एक मित्र फकीर उस गांव में रहता था उसने सोचा कि चलूं और उससे मिलता चलूं, लेकिन रात आधी हो गई थी उसने सोचा पता नहीं हो जागता हो या ना फिर भी उसने चाहा कि देख लूं अगर कोई एक दिया उसके घर में जला होगा तो द्वारा फटा लूंगा और मैं लौट आऊंगा तो अपने रास्ते को छोड़ के गाँव के भीतर गया होती थी उस फकीर के झोपड़े में वो गया एक रोशनी पड़ती थी अंदर से उसने जाके उसको भीतर से पूछा गया कौन है वो तो पुराने मित्र थे उसने सोचा पूरा क्या कहना है इतनी कहने से पहचान लिया जाऊंगा उसने कहा मैं हूं तो इतने कहने से पहचान लिया जाऊंगा आवाज से पहच पहचान लिया जाऊंगा लेकिन इसके बाद भीतर से कोई आवाज न आई उसने बार दोबारा खटखटाया लेकिन फिर कोई आवाज ना आई उसने किसी बार खटखटाया और ऐसा लगने लगा जिससे वो घर में कोई है ही नहीं वो तो बहुत हैरान हुआ उसने जोर से दरवाजा पीटा और उसने कहा क्या बात है मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं खोलते तो भीतर से कहा गया ये कौन पागल है जो अपने को मैं कहता है सिवाय परमात्मा के और किसी को मैं कहने का कोई अधिकार नहीं और ये सच सिवा है सिवाय परमात्मा के और किसी को कोई अधिकार नहीं और परमात्मा कैसे कहेगा क्योंकि मैं तो कोई कभी कह सकता है जब तू भी मौजूद हो इसलिए परमात्मा कह नहीं सकता मैं क्योंकि तो उसके लिए कोई तू नहीं है और हम जो मैं कहते हैं हम अधिकारी नहीं हैं। तो अपने भीतर इस बात को अनुभव करें कि सारा जगत सारा ब्रह्मांड स्पंदित हो रहा है ये स्वास्थ्य मेरी आती है ना आए तो बात खत्म इस सूरज रोशनी मुझ में ढालता है न ढाले खत्म वैज्ञानिक कहते हैं चार हजार वर्ष बाद जमीन तो कोई नहीं रह सकेगा क्योंकि तो सूरज ठंडा हो जाएगा वो तो रोज अपनी गर्मी बांटता जा रहा है चार हजार वर्ष में ठंडा हो जाएगा फिर आप नहीं रह सकेंगे मतलब सूरज आपके भीतर जिंदा है सूरज नहीं तो आप भी गए और डूब गए यू अपनी आंख खोल के जो देखेगा वो पाएगा मैं सारे ब्रह्मांड का स्पंदन हूं मैं सारे ब्रह्मांड की अन्यूत धारा में एक अंग और हिस्सा हूँ एक अविभाज्य टुकड़ा उससे अलग मेरी कोई इ नहीं और मैं मुझे अलग करता है ये मैं झूठा है जो अलग करता हो इस जगत में कुछ भी अलग अलग नहीं है सब जुड़ा है और सब इकट्ठा है सारा जगत एक टोटलिटी है एक समग्रता है उस समग्रता को अनुभव करना धर्म का अनुभव है और अपने को अलग अनुभव करना अधर्म का हो है सारा अधर्म इससे पैदा होता है कि मैं अलग हूं अगर ये दो बातें अपने भीतर सारे ब्रह्मांड का स्पंदन और अपने नाम का झूठा होना अगर आपकी स्मृति में बैठ जाए तो अहंकार धीरे धीरे धीरे धीरे विलीन हो जाता है और तब जो चर्या पैदा होती है तब जो आचरण होता है वो अहंकार शून्य हो जाता है तो एक तो सूत्र मैंने कहा अहंकार शून्य चरिया दूसरा सूत्र है जीवन में अपरिग्रह का बोध मैंने कहा जो जितनी शक्ति को इकट्ठा करता है वो उतना ही सत्य से दूर हो जाता है शक्ति को इकट्ठा करना परिग्रह है और शक्ति को इकट्ठा न करने की जो बोध मन है वो अपरिग्रह है मैं इकट्ठा ना करूं मैं जोड़ू नहीं मेरे पास इकट्ठा ना हो मैं कम सा उस तब चलूं जहां मैं अंत में बिल्कुल अकेला रह जाऊं, मेरे पास कुछ न रह जाए बस मेरा होना ही रह जाए ऐसी जो दृष्टि बोध है वो अपरिग्रह है अपरिग्रही जितना न्यूनतम संभव होगा उतना अपने को फैलाएगा परिग्रही जितना अधिकतम संभव होगा उतना अपने को फैलाएगा और मजा यह है कि परी कही जितना फैलाता जाएगा उतनी पाएगा उसका घेरा बहुत छोटा है और बड़ा होना चाहिए और अब परी जितना घेरों को छोटा करता जाएगा उतनी पाएगा घेरा भी बहुत बड़ा है और थोड़ा छोटा कर लू और बड़े मजे की बात है कि परिग्रही को हमेशा घेरा छोटा दिखाई पड़ेगा इसलिए वो दुखी होगा और अपरिग्रही को हमेशा घेरा बड़ा दिखाई पड़ेगा इसलिए वो हमेशा सुखी होगा तो बड़ा घेरा मेरे पास है गांधी जी जेल में बंद थे और सरदार पटेल भी उनके साथ बंद थे गांधी जी उन दोनों दस छोहारे रोज खुला के सुबह नाश्ते में लेते थे पटेल ने सोचा दस छोहारों में भी कोई नाश्ता होता होगा से थोड़ा ज्यादा भोजन पहुंचे तो अच्छा और कौन हिसाब रखेगा सुबह जब गांधी जी खाने लगे उन्होंने कहा सुहारे को ज्यादा मालूम होते वैसे ही मैं बहुत ज्यादा लेता रहा हूँ ये इतने ज्यादा कैसे पटेल ने कहा की कुछ नहीं कोई ज्यादा नहीं है दस की का पंद्रह खोला दस और पंद्रह में कोई फर्क होता गांधी जी ने कहा तूने ने बात कही अगर दस और पंद्रह में कोई फर्क नहीं होता तो पांच और दस में भी कोई फर्क नहीं होगा आज तक हम पांच ही ले लें। ये अपरिग्रह की दृष्टि और बोध है यू अपरिग्रही अपनी सीमा को कम करता चला जाता और एक दिन उसकी सीमा विलीन हो जाती इतनी कम हो जाती। जिस दिन सीमा विलीन हो जाती उसी दिन वो असीम से जुड़ जाता है सीमा को कम करते करते एक दिन समाप्त कर देता और असीम से जुड़ जाता है और परिग्रही असीम सीमा को खींचने की कोशिश में बड़ी से बड़ी सीमा खींचता है और छोटा होता चला जाता है क्योंकि हर सीमा उनको छोटी लगने लगती है ये बड़ी अद्भुत बात है जितनी जितनी बड़ी सीमा होगी वो उतनी छोटा आदमी होता है और जिसकी कोई सीमा नहीं होती उसकी विराटता का मुकाबला नहीं उस बड़ा आदमी नहीं होता तो दूसरी बात है जिसे शांति को साधना हो उसे अपर की बोध को रखना होगा जीवन की प्रत्येक चरण में उठते बैठते सोते जागते उसे देखना होगा कि हर सीमा छोटी होती चली जाए और हर सीमा उसे बड़ी दिखाई पड़नी चाहिए तब वो उसे छोटा करेगा एक दिन जब कोई सीमा नहीं रह जाती और अपरिग्रह पूर्ण हो जाता है तो शांति के बड़े गहरे आधार रख दिए जाते हैं परिग्रह अशांति है अपरिग्रह शांति हो जाता है तो दूसरा सूत्र है जीवन में अपरिग्रह का बोध तीसरा सूत्र है अहिंसा की दृष्टि वो व्यक्ति जिसके पास अहिंसा की दृष्टि ना हो अपने हाथ से अशांति को रोज आमंत्रण देता है वो व्यक्ति जिसके पास अहिंसा की दृष्टि हो चौबीस घंटे शांति को आमंत्रण देता है क्यों हिंसा का अर्थ है हम जगत के प्रति दुख भेज रहे हैं और ये असंभव है कि जो व्यक्ति जगत के प्रति दुख भेज रहा हो जगत उसे दुख न भेजे ये कैसे संभव है कि मैं दुख बांटू और फिर दुख मुझे उपलब्ध ना हो ये कैसे संभव है कि मैं दुख के बीच बो और दुख की फसल ना काटूं तो मैं तो एक एक आदमी को फूटकर फुट थोड़ा थोड़ा थोड़ दुख दूंगा लेकिन वो सारे लोग मिलकर जब मुझे दुख देंगे तो मुझे तो बहुत भारी दुख को सहना पड़ेगा तो एक व्यक्ति जितना दुख दे सकता है उससे अनंत गुना उसे वापिस मिलता है जिसे शांति को साधना है उसे जानना होगा वही जगत में किसी को दुख ना देख दुख, दुख को बुला लाता है और जो आनंद को वितरित करता है वो आनंद को बुला लेता है हिंसा का अर्थ है दुख को बांटने की दृष्टि हिंसा का अर्थ है दूसरे के दुख में सुख लेने का भाव और हम सब ऐसे बने हैं साधारण में ये दिखाई नहीं पड़ता आप कहेंगे कि कौन किसी के दुख में सुख लेता है कोई आदमी मर जाता है तो हम दुखी होते हैं किसी आदमी का मकान जल जाता है तो हम दुखी होते हैं किसी को चोट लग जाती है तो हम दुखी होते हैं कहा आपसे कहूँ ये झूठ बात है जब किसी का मकान जलता है तो आपको दुख हो नहीं सकता इसलिए नहीं हो सकता है की जब दूसरे का बहुत शानदार मकान बनता है तो आपको सुख होता है अगर दूसरे के बनते शानदार मकान में आपको सुख होता हो तो उसके जलते मकान में दुख हो सकता है लेकिन अगर दूसरे के बड़े शानदार मकान के बनने में दुख होता हो तो आपका जो दुख मालूम होता है उसके जलते हुए मकान को देखकर वो झूठा है ये हो नहीं सकता ये हो ही नहीं सकता ये समझव ही नहीं है जो आदमी दूसरे के सुख में सुख को अनुभव कर सके वही आदमी केवल दूसरे के दुख में दुख को अनुभव कर सकता है दूसरा आदमी तो बाकी जो हम दुख दिखलाते हैं बिल्कुल झूठा है किसी के मरने पर भी आपके भीतर कहीं रस अनुभव होता है किसी के पैर टूट जाने पर रस अनुभव होता है किसी के मकान के गिर जाने पर अस अनुभव होता है रास्ते पे एक आदमी गिर पड़ता है लोग खड़े होकर हंसने हैं। जो लोग एक आदमी के गिरने पर किसी का पैर फिसल गया हो कोई गिर गया जो लोग खड़े होके ये वे लोग हैं जिन्हें कल मौका मिले तो किसी का पैर पकड़ के गिरा हे तो मुश्किल है कि ना गिराएं क्योंकि अगर किसी के गिरने में हसी आ रही है तो फिर गिराना दूसरा ही चरण है कोई दिक्कत की बात नहीं है एक, एक यात्री अरब से गुजरता था एक, एक, एक नजर के चौरस्ते पर उसने एक अत्यंत गरीब लड़के को एक अत्यंत दयनीय लड़के को एक अत्यंत सूखी हड्डियों वाले लड़के को एक बड़ा भारी ठेला गाड़ी खींचते हुए देखा उस देख के उसका दिल दुखी हो गया वो तो गाड़ी मुझसे संभल भी नहीं रही थी चौग्ढे पर काफी भीड़ भाड़ थी बहुत ट्रैफिक था और वो लड़का मुझसे खींच रहा था सिपाही ने उसको जोर का एक कांटा मारा वो लड़का गिर पड़ा उसकी गाड़ी लू लड़ गई और लोगों ने भी उसे लाटे मारी और उसे रास्ते के किनारे कर दिया थी बदतनीज बीच में सब गड़बड़ कर है उस यात्री ने अपनी डायरी में लिखा वो मैं पढ़ता था मुझे उसके वचन बड़े अद्भुत लगे उसने लिखा उस दिन मैं पहचान गया यही लोगों जिन्होंने क्राइस्ट को सूली दी होगी उसने कहा लोग है। मैं पहचान गया यही लोग हैं जिन्होंने है क्राइस्ट को सूली दी होगी यही लोग हैं जिन्होंने सुकरात को जहर पिलाया होगा यही लोग है जिनसे जमीन परेशान और दिक्कत में है सारी जमीन उन लोगों से परेशान है जिनकी दृष्टि हिंसा की है और ये अगर होता कि सारी दुनिया ही परेशान होती तो भी कोई हर्ज बना था मैं कहता हिंसा करो सारी दुनिया जब परेशान होती है तो सारी परेशानी आप पर लौटने लगती है आपके हित में है अहिंसा हिंसा आपके अहित में है दूसरों के अहित में भर होती तो मैं आपसे ना चाहता कि फिक्र मत करो आपके ही अहित में है हिंसा स्वयं का अहित है हिंसा घूम के अपने को दुख देना है क्योंकि वो तो तो तो दुख लौट आता है और अहिंसा हित है अहिंसा अपने को आनंद देना है क्योंकि जब हम दूसरे को आनंद बांटते हैं तो वो लौट आता है तो जो व्यक्ति शांति की तलाश में चला है उसे इस स्मरण रखना होगा उसकी चरिया से हिंसा छीन हो उसके द्वारा किसी के मार्ग पर कांटे न डाले जाएं अब बन सके तो किसी के मार्ग पर दो फूल जरूर डाले और फूल डालना बड़ा आसान है कांटे डालना बड़ा कठिन है और कांटे डालने में कोई भी आनंद नहीं है और फूल डालने में बहुत आनंद है एक दफा डालना सीखे तो उस आनंद का पता पड़ना शुरू होता है तीसरा सूत्र में कहता हूँ अहिंसा बोध और चौथा सूत्र है शांति के साधक को अस्पर्श भावना वो सारे जगत के बीच रहते हुए निरंतर अनुभव करे कि मैं दूर और अलग हूँ कोई चीज मुझे स्पर्श नहीं करती है जब कोई गाली दे तो वो चुपचाप खड़े होकर देखे कि गाली आई मेरे आर पार निकल गई मुझे उसने स्पर्श नहीं किया जब कोई सुख आए तो वो होकर करे सुख आया और निकल गया उसे मुझे स्पष्ट नहीं किया वैसे ही जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और अभी तक्ष में प्रकाश है और फिर प्रकाश को बुझा दिया जाए और इस कक्ष में अंधकार आ जाए तो मैं क्या समझूंगा मैं समझूंगा थोड़ी देर पहले मुझे प्रकाश घेरे हुए था अब मुझे अंधकार घेरे हुए लेकिन मैं दोनों से ये कहा छू रहा तो दोनों में से तो कौन मेरे भीतर प्रविष्ट हो रहा है न प्रकाश मेरे भीतर प्रविष्ट होता है ना अंधकार मेरे भीतर प्रविष्ट होता है मैं तो अछूता खड़ा हुआ इस कमरे में प्रकाश आता और जाता है और मैं तो अछूता हूँ प्रकाश मुझे घेरता है अंधकार मुझे घेरता है लेकिन छूता कहाँ है उसका स्पर्श मुझे कहाँ हो रहा है वैसे ही सुख आए दुख आए सम्मान आए अपमान आए ये बोध होना जरूरी है चीजें मुझ पर आती हैं और निकल जाती हैं मैं तो अलग खड़ा रह जाता हूँ जो चीजें आती हैं और चली जाती हैं उनका मुझसे क्या नाता है हम जैसे एक नदी के प्रवाह में खड़े हैं पानी आ रहा है और बह रहा है और जा रहा है और जैसे हम एक पहाड़ पर खड़े हैं और आंधिया आ रही हैं और जा रही हैं, मैं उनसे कहां स्पर्शित होता हूं अपने को इस भांति सजग करने की जरूरत है कि जगत में कुछ भी मुझे छूटा नहीं अगर इसका निरंतर बोध और अभ्यास चले कि जगत में मुझे कुछ भी छूता नहीं है जगत में मुझे कुछ भी स्पर्श नहीं करता है तो क्रम सा जगत और आपके बीच एक नए संबंध का जन्म हो जाएगा आय स्पर्श के संबंध का अभी हमें हर चीज छू लेती है और हमारा संबंध स्पर्श का है और तब हमें कोई भी चीज छू नहीं सकेगी और हमारा संबंध अस्पर्श का होगा जिस व्यक्ति को जितनी ज्यादा चीजें छूती हैं वो उतना अशांत होगा और जिसे जितनी कम चीजें छूती हैं वो उतना शांत हो जाता है शांति के लिए चार चरण है अहंकार शून्य चरिया अपरिग्रह बोध अहिंसा दृष्टि अस्पर्श भावना जो इन चार पायों को समान लेता है उसके शांति की बुनियाद रख दी जाती है और जो शांत हो जाता है सत्य उससे दूर नहीं है शांति का चक्षु सत्य को अत्यंत निकट अत्यंत निकट अपने ही भी भीतर पा लेता है जिन्हें सत्य की प्यास है उन्हें शांति को साधना आवश्यक है और जैसे कोई किसान बीज बोने के पहले भूमि को तैयार करता है वैसे ही जो सत्य के बीज बोना चाहते है उन्हें शांति की भूमि को तैयार कर लेना होता है मेरी इन बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना है उस पर बहुत अनुग्रहित हुआ उस पर आनंदित हुआ प्रभु आपको उस दिशा पर ले जाए जहाँ प्रकाश है यही मेरी कामना है